नारायण नारायण आज का विषय है अभिमान न रखें निंदा न करें सच देखें तो देह बुद्धि का जोश होने का कारण हमारा अभिमान है अभिमान के कारण यदि सद्गुण कम होने लगे तो क्या फ़ायदा ज्ञानी और अज्ञानी इनमें मूलतः अंतर यह होता है कि ज्ञानी अभिमान छोड़ देते हैं और अज्ञानी लोग उसे बढ़ाते हैं अभिमान जैसा कोई बड़ा शत्रु नहीं है अंतरंग के इस शत्रु का हमें पता लगाना चाहिए और उसका उचित प्रबंध करना चाहिए केवल सत्कर्म करने से अभिमान नहीं जाता सांप को दूध पिलाने से उसका जहर ही बनता है अभिमान को कोई भी कृत्य अर्पित करो वह बढ़ता ही जाता है इसलिए सत्कर्म करना छोड़ दें ऐसा नहीं है किंतु अभिमान न करते हुए कर्म करें मैं करता हूँ यह भावना छोड़ दें अभिमान अपने साथ बरही के दिन से आता है और अंत्येष्टि तक अपने साथ रहने का प्रयत्न करता है अतः नाम रूपी अंकुश की सहायता से उसे योग्य समय पर ही खदेड़ भगाना चाहिए हमारे अंतकरण में निंदा की गंदगी है यानी हमारे कुएं में खारा पानी है मान लो हम ऊपर का खारा पानी निकाल दें और ज़्यादा गहरा खो तो संभव है मीठे पानी का झरना फूट निकले तब उस कुएँ का पानी मीठा हो जाए उसी प्रकार यदि हम अभिमान छोड़ दें निंदा करना बंद कर दें और अंतर्मुख होकर भगवान को खोजें तो उसके प्रेम का झरना फूटेगा और हमारा अंतकरण उस प्रेम से भर जाएगा हम लोगों में कहावत है कि जो कुएँ में होता है वही डोलची में आता है कुएँ में खारा पानी होगा तो वही डोलछी में आएगा यह जैसे सत्य है वैसे ही हमारे मन में जो होता है वही हमारी वाणी से बाहर आता है बोलने से मनुष्य के अंतकरण की परीक्षा होती है जिसे निंदा करने में मजा आता है उसे अंतकरण में गंदगी होती ही है कुछ लोग उन्हें दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता इसलिए उनकी निंदा करते हैं दूसरे का भला उनसे देखा नहीं जाता कुछ लोग अपने पर दोष ना आए इसलिए दूसरे की निंदा करते हैं कुछ लोगों की तो दृष्टि ही ऐसी बुरी होती है कि किसी में दोष हो या ना हो उन्हें तो दूसरे में दोष ही दिखाई देता है तो भगवान के मार्ग पर चलने वाले को दूसरे में दिखाई देने वाले दोषों का बीज अपने में है यह याद रखकर बरतना चाहिए वह दूसरे की निंदा न करे और अपनी सामर्थ्य का अथवा अपने गुणों का अभिमान भी ना करे लोग जो न न करें करें। ऐसा हमें लगता है वह हम खुद न करें। रहस्ती का सहवास उपर -उपर का ऊपर-ऊपर हो उसकी गंध या निवास भीतर ना हो भगवान का ही निवास भीतर हो उससे भीतर के सभी दोषों का उच्चाटन होगा और मन को शाश्वत शांति का लाभ होगा नारायण नारायण